संवेदनाओं संवेदना, के पांक, पांक, की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में आज सुनते हैं प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा की कहानी गिल्लू सोन सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है इसे देखकर अनायास ही उस छोटे से जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुँचते ही कंधे पर कूद कर मुझे चौंका देता था तब मुझे कली की खोज रहती थी पर आज आज उस लघु प्राण की खोज है परंतु वह तो अब तक इस सोन की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने का उपक्रम कर रहा हो और ऊपर आ गया हो अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौ एक गमले के चारों ओर चोचो से छुआ छुओ का जैसे खेल खेल रहे हो यह काग भूषणली भी विचित्र पक्षी है एक साथ समादरित अनादरित अति सम्मानित अति अवानित हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते थे न मयूर के न हंस के उन्हें पितृ पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतरण होना पड़ता है इतना ही नहीं हमारे दुरस्त प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है दूसरी ओर हम कौआ और काव का करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। मेरे पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि पड़ गई। निकट जाकर देखा गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोसले से गिर पड़ा है और अब, अब कौे जिसमें जिस सुलभ आहार खोज रहे हैं काग की, की चोंचों के, के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे अतः वह निशेष्ट गमले कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद वह बच नहीं सकता अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए परंतु मन नहीं माना उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आई फिर रुई से रक्त पोछ घावों पर मलहम लगाया रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गयी कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा तीन चार मास में उसके स्निग्ध रोए जब्बेदार पूछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी हमने उसकी जातिवाचक वाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रोई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया वही दो वर्ष गिल्लू का घर रहा वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मन को सी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था परंतु उसकी समझदारी और कार्यकला सबको आश्चर्य होता था जब मैं लिखने के लिए बैठती तब अपनी और मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला था वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले दो पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुकार लिफाफे के भीतर बंद रहता इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा देखा करता भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों ऐसी पकड़ कर उसे रहता फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी बाहर की गिलहरिया खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या, क्या कहने लगी गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पंसे बाहर छाकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है मैंने किले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी आवश्यक कागजपत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा तब से यह नृत्य का क्रम हो गया मेरे कमरे से बाहर से जाने पर गिल्लू भी खिड़की की, की, की खुली, खुली, खुली जाली की राह रा, बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों की झुंड का नेता बना इस डाल से इस डाल उस, डाल उस डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक चार बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गयी थी कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता कभी पर्दे की चुनट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है परंतु उनमें से किसी को भी मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता गिल्लू इनमें अपवाद था मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार बर करके कर मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देख उसी तेजी ऐसी अपने घोसले में जा बैठता सब उसे काजू दे आते परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे हुए मिले जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा मेरी अस्वस्थता में वह तकी पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता गिलहरियों की जीवन की अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होती अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजे से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर चलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया उसका झूला उतारकर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोन चूही पर वसंत आता ही रहता है सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई है इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी और इसलिए भी कि उस लघु का किसी बासंती दिन जूही के पिता छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा की कहानी गिल्लू